श्री विष्णु शास्त्र आद्य विष्णुसहस्रनामस्त्रीमतागतमद्यशंकराचार्यत भाष्य और हिंदी अनुवाद सहित। हिंदीअुवासिवेद माता चिता बंधुस् सखा म विद्या द्रविडम सर्व मम द श्री हरि ही प्रार्थना महाभारत में भगवान के अनंत भक्त पितामा भीष्म द्वारा भगवान के जिन परम पवित्र सहस्त्र नामों का उपदेश किया गया उसी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं भगवान के नामों की महिमा अनंत है हीरा लाल पन्ना सभी बहुमूल्य रत्न हैं पर यदि वे किसी निपुण जड़िए के द्वारा सम्राट के किरीट में यथास्थान जड़ दिए जाएँ तो उनकी शोभा बहुत बढ़ जाती है और अलग अलग एक एक दाने की अपेक्षा उस जड़े हुए क्रीड का मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है यद्यपि भगवान के नाम के साथ किसी उदाहरण की समता नहीं हो सकती तथापि समझने के लिए इस उदाहरण के अनुसार भगवान के एक सहस्त्र नामों को शास्त्र की रीति यथा स्थान आगे पीछे जो जहाँ आना चाहिए था वहीं जड़ भीष्मदृश निपुण जड़िए ने यह एक परम सुंदर परम आनंद आनंदप्रद अमूल्य वस्तु तैयार कर दी है एक बात समझ रखनी चाहिए कि जितने भी ऐसे प्राचीन नाम संग्रह कवच या स्तवन है वे कवि की तुकबंदी नहीं है सुगमता और सुंदरता के लिए आगे पीछे जहां तहां शब्द नहीं जोड़ दिए गए हैं परंतु इस जगत और अंतर जगत का रहस्य जानने वाले भक्ति ज्ञान योग और तंत्र के साधन में सिद्ध अनुभवी पुरुषों द्वारा बड़ी ही निपुणता और कुशलता के साथ ऐसे जोड़े गए हैं कि जिससे विशेष शक्तिशाली मंत्र बन गए हैं और जिनके यथारीति पठन से यह और पारलोकीक कामना सिद्ध के साथ ही यथाधिकार भगवान की अनन्य भक्ति या सायुज्य मुक्ति तक की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है इसीलिए इनके पाठ का इतना महत्व है और इसीलिए सर्वशास्त्र परम योगी और परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातः स्मरणी आचार्यवर श्री आद्य शंकराचार्य महाराज ने लोक कल्याणार्थ इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य किया है आचार्य का यह भाष्य ज्ञानियों और भक्तों दोनों के लिए ही परम आदर की वस्तु है पूज्य स्वामी जी श्री भोले बाबा जी ने भाष्य का हिंदी भाषांतर कर पाठकों पर बड़ा उपकार किया है मेरी प्रार्थना है कि पाठक इसका अध्ययन और मनन करके विशेष लाभ उठावे हनुमान प्रसाद पोदार गंगा दशहरा उन्नीस कल्याण संपादक निवेदन बहुत दिन हुए पूज्यपाल स्वामी जी महाराज ने कृपापूर्वक भाष्य का हिंदी अनुवाद करके भेज दिया था कई कारणों से प्रकाशन में विलंब हो गया प्रेमी सज्जनों ने बार बार पत्र लिखकर ताकीद की हर्ष की बात है कि अब यह पाठकों के सम्मुख रखा जा रहा है इसके संशोधन आदि में पंडित श्री चंडी प्रसाद जी शुक्ल गोयंदका संस्कृत विद्यालय काशी एवं श्री मुनिलाल जी आदि सज्जनों ने विशेष सहायता दी है इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं प्रधानाचार्य विष्णु नाम ओम श्री परमात्मे नम पद शंकर भाष्य तथा हिंदीअनवास ही सचिदनंदय कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदात गुरुभ वे बुद्धिसाक्षिणे सच्चिदानंदस्व अनायासी सब कर्म करने वाले वेद्त बुद्धि साक्षी गुरुवर श्री चंद्र को नमस्कार है कृष्ण कृष्णदायनम सर्वोकहित रेदाबास्कर वंदे समाधि निनि वेद रूपी कमल के लिए सूर्यरूप समाधि के आश्रय संपूर्ण लोक के हित में तत्पर मुनिवर कृष्णद्वैपायन व्यास की मैं वंदना करता हूँ सहस्त्र पुरुषोत्तम से सहस्त्र नेत्र पाद बाहो सहस्रनाम नाम, नाम स्तनम प्रशस्तम निरुच्यते जन्म जरा दिशा सहस्त्रनेत्र नेत्रुख पाद और भुजाओं वाले सहस्त्र मूर्ति श्री पुरुषोत्तम भगवान के सहस्रनामों के इस परम उत्तम स्तमन की जन्म जरा आदि की शांति के लिए व्याख्या की जाती है वैशंपाएनो जन्मे जय मुच श्रीवैसपाय जन्मे जयसेोलेशेषेण पावना चर्व युधिषि शांतनव पुनरेवाभ्यसत शुवा धर्माशेषण पावना चर्वश युधिष्ठि शातनव पुनः एवं अभ्यसत धर्मा अभ्युदयान श्रेयसोत्पत्ति भूता न चोदनालक्षण का पापक्षयकर्मरहस्या चर्वशःप्रकारिष्ठिरोमपुत्र शातनव शांतनुसुत भीस्म सकलपुरषाधन सुख सुखसंपाद्यम अल्पप्रयासम अनुक्तमिति कृत्वा पुनः भूय एव अभ्यभासत प्रश्न करतव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठि ने अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के हेतुभूत संपूर्ण विधिप धर्म तथा पवित्र अर्थात पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सर्वश सब प्रकार सुनकर और यह समझकर कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा गया जो सकल पुरुषार्थ का साधक और सुख सम्पाद्य अर्थात अल्प प्रयास से ही सिद्ध होने वाला होकर भी महान फल वाला हो शांतनु के पुत्र भीष्म से फिर पूछा युधिष्ठि युधिष्ठिर बोले किमेकम दैवतम लोके किम वाप्य कम परायण स्तुवंत कम कमरचंत प्राप्त शुभम किम एक दैवत लोक वापि परायण स्तुवंत कम कम अर्चंत प्राप्यु मानवाः शुभम किमेक दैवत देव इत्यर्था स्वार्थे तद्धित प्रत्यय लोके लोकन हेतु भूते समस्त उक्तम समस्द्यादाजिया प्रवर्तन्ते सर्वे इति प्रथम प्रश्नः समस्त विद्याओं के स्थान प्रकाश के हेतुभूत लोक में एक ही देव कौन है जिसके विषय में कहा है कि जिसके आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं यह प्रथम प्रश्न है यहाँ देवता शब्द से स्वार्थ में किसी विशेष अर्थ को बतलाने के लिए नहीं तद्धित प्रत्यय हुआ है अतः दैवतम शब्द का अर्थ देव ही है अस्मिन् लोके अस्ल्लोक परायण च कि परम अयन प्राप्त स्थान यस्ते भिद्य हृदयग्रंथी छिद्यंते संशया चाश कर्माड़ी तस्े पराबरे वोंडकूपनीस तथा एक ही परायण कौन है अर्थात इस लोक में एक ही परायण एक ही पर यानी प्राप्तव्य स्थान कौन है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर उस परावर कार्य कारण रूप परमात्मा को ज्ञान दृष्टि से देख लेने पर जीव की अविद्यारूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं हृदय श्रुते हृदयग्रंथिर् इस श्रुति हृदय ग्रंथि टूट जाती है यस्य विज्ञान आनंद मोक्ष तद्विदा नीति कत्ष्ट नीते पुनर्भव येदना भवति ब्रह्म वेद ब्रह्मते यद्य हायापर पंथान नास्ति नान्य पंथा विद्यते श्वेताश्वतर उपनिषद इति है जिसके ज्ञान मात्र से ही आनंद स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है जिसका जानने वाला किसी से भय नहीं करता जिसमें प्रवेश करने वाले का फिर जन्म नहीं होता जिसके जान लेने पर जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है इस श्रुति के अनुसार मनुष्य वही हो जाता है तथा जिसे छोड़कर मनुष्यों के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है जैसे कि श्रुति कहती है मोक्ष के लिए और कोई मार्ग नहीं है तदुक्तम एकम परायणम लोके यमित द्वितीय प्रश्न इस प्रकार जो लोक में एक ही परायण बतलाया गया है वह कौन है यह दूसरा प्रश्न है कम कतमम कतम देव स्तुवंत गुणसंकीर्तन कुरंत कम कतमम कतम देव अर्चं बाह्य आभ्यंतर चाचन बहुविधं कुरवामुसुता शुभम कल्याण स्वर्गाफल लभे लभेर पुनः प्रश्नवय और कौन से देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से अर्चन अर्थात बाह्य और आंतरिक पूजा करने से मनुष्य शुभ यानी यानि फल रूप कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं ये दो प्रश्न और हैं को कौधर्म सर्वधर्माण भवत परमो मतः किम जप अनमोच्य जंतुर्जन्म संसार बंधनात् कर्म सर्व सर्वर्माण पर जपन किपन्च्यते जंतु जन्म संसार बंधनात् को पूर्वोक्त सर्व धर्म मध्ये धर्म मध्येत प्रकिष्ठो मत अभिप्रेत इति पंचम प्रश्न आप सर्वधर्मो समस्त धर्मों में लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं यह पांचवा प्रश्न है किम जपन किम जप्यम जपन उच्चो पांसु मानस लक्षणम जपम कुरन जंतु जनन धर्म अनेन योग्यम सर्व प्राणिनाम अधिकारम सूचयति जन्म संसार बंधना जन्म अज्ञान विजिंबिता अविद्यं उपलक्षण संसारो विद्या जन्म विद्याभ्याम संसारा संसाराभ्याधन तस्मा मुच्यते मुक्त ष्ठ प्रश्न तथा किस जपनीय का उच्च उपांशु और मानस जप करने से जनन जननधर्म जीव जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाता है इस जंतु शब्द से जप अर्चन और स्तवन आदि में समस्त प्राणियों का यथा योग्य अधिकार सूचित करते हैं जन्म शब्द अज्ञान से प्रतीत होने वाले अविद्या के कार्यों को लक्षित करता है तथा संसार अविद्या ही का नाम है उन जन्म और संसार का जो बंधन है उससे कैसे छूटता है यह छठा प्रश्न है मुच्यते